जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विघ्न नहीं होता वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है भगवदगीता के पांचवें अध्याय का भीष्म श्लोक है न प्रहर्षेति प्रियम प्राप्य नोदिजेत प्राप्यचा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मु ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता प्रिय पदार्थ प्रिय प्राणी प्रिय व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय पदार्थ अप्रिय अवस्था अप्रिय वस्तु अप्रिय व्यक्ति को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता व स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है प्रियता और अप्रियता ये रुचि के अनुकूल होना उसे प्रिय लगता है और रुचि के प्रतिकूल है उसे अप्रियता होती लेकिन जिस महापुरुष की रुचि और अरुचि ये दोनों ही समाप्त हो गई जो सत्ता समान में स्थित है वे रुचि के अनुसार घटनाओं को और रुचि के विरुद्ध घटनाओं को देखकर उद्विघ्न नहीं होते उसका मतलब ये नहीं कि वे कोई कास्ट की पुतली हो जाते हैं, पत्थर की कोई शिला की कोई पुतली हो जाते हैं पत्थर की नहीं वे अभिनय मात्र तो करते है हर्षित होने का न होने का लेकिन अंदर से गहराई से हर्ष और शोक को उद्वेग और आसक्ति को त्याग चुके हैं जैसे साप के चुली को छोड़कर नूतन जीवन जीता है ऐसे ही अंत कण के आंदोलनों को अंतकण की वृत्तियों को आवेगों को आवेशों को सब को केचुली की तरह छोड़कर वो अपने आप में स्थित हुआ है न अर्षति प्रियम प्राप्य स्थिर चुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित तो ब्रह्मवेदता ब्रह्म में स्थित है हम ब्रह्म में परमात्मा में स्थित नहीं होते उस हमको परिस्थितियां नचाती रहती परिस्थितियां दुखी करती रहती हमने बाह्य जीवन का इतना आदर कर दिया बाह्य वस्तुओं का इतना आदर कर दिया कि हम अपने केंद्र से बाहर आ गए अंत कण मलिन हो गया अपनी योग्यता नाश कर बैठे हमारा बाह्य जीवन नश्वर जीवन है अंतर जीवन शाश्वत जीवन है बाह्य जीवन चंचल जीवन है और अंतर जीवन शांत जीवन है बाह्य जीवन दुखपूर्ण जीवन है अंतर जीवन परमानंदपूर्ण है लेकिन हम बाह्य जीवन में इतने उलझ गए इतने भटक गए कि अंतर जीवन में जाने के लिए दो मिनट भी हमारे पास नहीं मंदिरों में जाएंगे मस्जिदों में जाएंगे गिरजाघरों में जाएंगे सत्कर्म करने जाएंगे लेकिन वो भी सब बाह्य जीवन में जी के करेंगे मन का स्वभाव है उसको कुछ न कुछ करना चाहिए कि ये बिना रह नहीं सकता स्थूल शरीर से क्रिया करता है सूक्ष्म शरीर से चिंतन करता है तो स्थूल शरीर से जो क्रिया है करने की इसको आदत के बिना नहीं रह सकता करते करते थक जाता है स्थूल काम करते थक जाता तो फिर सूक्ष्म चिंतन करने लगता है मन के घोड़े उड़ाने लगता है वो भी उड़ा उड़ा के थक जाता है तो फिर सो जाता है और सोने के बाद उठता है अपने घर में नहीं जाता है फिर वही स्थूल क्रिया में जाए स्थूल क्रिया में जाएगा या तो चिंतन में जाएगा दो मिनट के लिए आंख खुल जाए तो सारे जगत का दीदार हो जाता है ऐसे केवल दो मिनट के लिए भीतर की आंख खुल जाए तो जगदीश्वर का दीदार हो जाता है दो मिनट के लिए आंख खुलती है तो जगत का दीदार हो जाता है ऐसे ही भीतर की आंख दो मिनट के लिए खुल जाए तो जगदीश्वर का दीदार हो जाता है लेकिन ही का अंधा खूब करे संसार का धंधा गाते हैं लोग वजन निगुरा होता ही का अंधा खूब करे संसार के धंधा जम का बने महिमान सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना कान फूका लिया या मंत्र ले लिया ये सब ठीक है लेकिन गुरु जहां कहते हैं बैठने को वहां बैठना अगर दो मिनट भी आ जाए बेड़ा पार हो जाता है गुरु अपने आप में बैठने को कहते हैं अपने आत्मा में शांत होने को कहते हैं निगुरा आदमी यह उपदेश सुनने के लायक नहीं होता सुन भी लिया तो उसको उसमें श्रद्धा नहीं होगी रुचि नहीं होगी अभ्यास नहीं करेगा लेकिन जो गुरु भक्त है जिसका चित्त कुछ न कुछ अपने जीवन का मूल्य समझता है ऐसा साधक ऐसा भक्त के लिए यह ब्रह्मचिंतन का ब्रह्म ज्ञान का अमृत है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है हजारों वर्ष का अंधेरा एक दियासलय मात्र से गायब हो जाता है ऐसे हजारों वर्ष से ये जीव जन्मता मरता दुख भोगता है लेकिन थोड़ी सी आत्म प्रकाश की झलक ही मिल जाए तो निहाल होने लगता है चित्त शुद्ध क्यों नहीं होता है कि चित्त या तो प्रियम का चिंतन करता है तो बहिर्मुख है या तो अप्रिय का चिंतन करता है तो मलिन होता है प्रिय वस्तु का चिंतन करने से भी तो इसको दौड़ना है और अप्रिय का चिंतन करने से भी इसको दौड़ना है मलिन हो जाता है पहले चिंतन कर रहे थे रुपयों के अब चिंतन कर रहे हैं कि रुपयों का खर्च करने का पहले चिंतन कर रहे थे मित्र का अभी चिंतन कर रहे हैं शत्रु का पहले चिंतन कर रहे थे कपड़ों का अभी चिंतन कर रहे हैं धोबी का पहले चिंतन किया था दर्जी का कपड़े तो सिलाने के लिए दर्जी का चिंतन किया था अब कपड़े धुलाने के लिए धोबी का चिंतन करते कपड़े धुल धुल कर फट गए अब फिर दुकानदार का चिंतन करते हैं ऐसे उस व्यर्थ चिंतन में जीवन व्यर्थ हो जाता है जहां से चिंतन उठता उस यार की मुलाकात नहीं होती श्री केवल दो मिनट के लिए एक दिया सलाई जले तो घर का अंधेरा मिटा देती लेकिन हजारों वर्ष से घर में पड़ी हो तो अंधेरा नहीं मिट सकता है बाकस के ग्रूस के ग्रुस पड़े हो लेकिन गोदाम में अंधेरा होता है उन गुरुस बंडलों की मौजूदगी होते हुए भी कोई फायदा नहीं क्यों उस दीवासलाई का वहां उपयोग नहीं ऐसे ही तुम्हारे में ग्रूस के ग्रुस दीवासलाये पड़ी फिर भी हिय में अंधा है दिया सलाई का उपयोग नहीं हम अपने प्राप्त अनुभव का उपयोग नहीं करते हम हमारे विवेक का उपयोग नहीं करते मन की भाग दौड़ में धमा धम करते अंधेरे में फांफा मारते मन कहता ये हो जाएगा तब सुख होगा इतना कर लूंगा तब सुख होगा सरपंच हो जाऊंगा तो सुख होगा स्कूल का उद्घाटन हो जाएगा तो सुख हो जाएगा मास्टर मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा लाड़ी मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा ऐसे करके अंधेरे गोदाम में धपके खिलाना है तन नहीं होता तभी भी मन क्रिया करना छोड़ता नहीं आपने सुना होगा कि किसी आदमी को भूत जगाने की कला आ गई उसने भूत जगा लिया भूत जगाया काम तो बहुत थे भूत जगाया भूत को काम बताया भूतने का सब काम बताओ मेरे को मैंने निका नहीं रहना चाहता काम बताया पहले तो काम पूरे नहीं होते थे लेकिन अब भूत को बताया तो फटाफट कर लिया शारीरिक काम जरा देर से होते परिश्रम होता है लेकिन मन से फटाफट होता है समय शक्ति का ज्यादा खर्च होता है और फल थोड़ा मिलता है शारीरिक काम मानसिक काम से समय कुछ कम लगता है और फल ज्यादा होता है इससे भी समाधि से फल बहुत ज्यादा होता है लेकिन अभी आंख नहीं खुली उसका पता नहीं चला समाधि किसकी सत्ता से होती है आनंदानुगत समाधि विचारानुगत समाधि सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि इनसे सामर्थ्य मिलता है योग्यता बढ़ती है लेकिन गुरु लोग महापुरुष कहते हैं कि इससे भी आगे एक छलांग मार के जिससे समाधि होती है उस परमात्मा में स्थिति हो जाए वो ब्रह्म स्थिति जो ब्रह्म में स्थित हो गया वो फिर प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय अवस्थाओं को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता है भोगी भोग प्राप्त करके हर्षित होता है और भोग के वियोग में उद्विघ्न होगा योगी योग प्राप्त करके हर्षित होता है योग के खंडित होते उद्विघ्न होगा त्यागी त्याग में हर्षित होता है रागी राग में हर्षित होता है लेकिन जो जगा हुआ है जिसकी आंख खुल गई है जिसने अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया वो फिर न हर्षित होता है न शोकातुर होता है सागर के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को सागर की गहराई की शांति का क्या पता जो लहरों को देख रहा है लहरों को गिन रहा है उसके सागर के मूल की, की स्थिरता का क्या पता ऐसे ही जो ब्रह्मवेताओं को ज्ञानियों को या ईश्वर को बाहर बाहर से देखते हैं उनको ईश्वरत्व की गहराई का क्या पता ज्ञानी की गहराई का क्या, क्या पता तो यहां बोलते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित होता एक राजा था पशुओं की भाषा जानता था राजा रानी भोजन करने बैठे तो एक कीड़ी ने रानी की थाली से उठाकर राजा के थाली में धर दिया भोजन तो दूसरी कीड़ी ने कहा स्त्री का जूठा पुरुष को खिलाते तो पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती ऐसा पाप क्यों करती राजा को किसी महात्मा ने योगी ने वरदान दिया था कि तू जीव जंतुओं की भाषा समझ सकेगा राजा भोजन करने बैठे अपनी रानी साहेबा के साथ तो रानी की थाली से उठाकर किसी कीड़ी ने राजा के थाली में कुछ धर दिया दूसरी कीड़ी ने कहा कि पत्नी का झूठा पति को खिलाती है तो पति की तो बुद्धि भ्रष्ट होगी तो इतने पाप में क्यों पड़ती राजा ये बात समझ गए वो जरा सा दूर कर दिया, दिया कहानी है कुछ समझाने के लिए राजा हंस पड़े हंस पड़े तो रानी ने हंसने का कारण पूछा राजा ने कहा यह बताऊंगा नहीं रानी ने कहा कुछ भी हो तो बताओ ने कहा ये नहीं बात बताई जाएगी रानी ने हट ली ने कहा कि मेरे को जंतु की भाषा सुनने का वरदान मिला है लेकिन जब वो सुनाऊंगा किसको तो मेरी मृत्यु हो जाएगी जंतु क्या बोलते हैं आपस में वो अगर दूसरे को सुनाऊंगा तो मेरा प्राण निकल जाए कहा इतनी बात तो मेरी मानो मेरे को सुना बोले मैं मर जाऊंगा कि नहीं मरोगे कि नहीं मर आप आपको कुछ नहीं होगा आप सुना तो तो फिर जो होगा होगा तमें तो मरो तो मरो तमें तो नीचे जाओ तो नीचे जाओ, तो जाओ पर हमारी इच्छा पूरी करो स्त्री का स्वभाव राजा तो राणी के संग में आकर कुछ लम्पट्ट हो चुका था तो तो तो तो देख ऐसा कर प्रिय काशी में चलकर सुनाऊ राजा रानी काशी जाने को तैयार हुए रास्ते में बकरा और बकरी आपस में कुछ बोल रहे हैं। राजा तो बात जानता था बकरी बकरे को बोलते हैं कि वो जो नीचे कुआं में खड़ लगा है हरा हरा घास वो मुझे लाकर दे बकरा बोलता है कि कुए मैं उतरूंगा कहीं फिसल गया तो वापस नहीं आऊंगा बोले वापस आओ चाहे ना मेरे को दो तो ला के दो <laughs> राजा भाषा जानता था बकरा ने कहा वो मैं मूर्ख राजा नहीं कि पत्नी के कारण काशी जाके मरूंगा मैं कोई बायला नहीं हूं हूँ जैसे राजा अंधा हुआ स्त्री के कहने लगा है ऐसे मैं कोई बायला नहीं हूं स्त्री का गुलाम स्त्री का चाकर तो मैं स्त्री चाकर नहीं हूं हूँ कुएं में तेरे लिए घास ले बोले प्राण नाथ नहीं तो मैं चले जाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी तो मर जा तो मर जा राजा को फ्लश हुआ के एक पशु जितना समझता उतना में नहीं समझता वासना हे बाह्य कर्म हे बाह्य इंद्रियों के भोग तूने मुझे ब्रह्म में से स्थिति हटाकर भोग में कर दिया और वही भोग मुझे बर्बादी के तरफ ले जा रहे है जितना आदमी भोग में आसक्त होता है उतना भोग की सामग्री आदमी को चूसती है आदमी को बर्बाद करती है राजा सावधान हो शास्त्र में तो ये बात भी आती है पिता और माता दुराचारी हुँ, पापी हो और पुत्र सदाचारी हो तो पुत्र क्या तर्पण करने मात्र से सदाचारी व्यक्ति तर्पण करेगा माँ बाप का उद्धार हो जाएगा नरक में पड़े हुए मां बाप भी सदगति को प्राप्त हो जाएंगे अगर पुत्र श्रेष्ठ है सदाचारी माँ बाप दुराचारी हो और पुत्र सदाचारी हो तो माँ बाप का उद्धार हो जाएगा अब माँ बाप सदाचारी हैं और पुत्र दुराचारी है। तो सदाचारी माँ बाप स्वर्ग में पड़े हैं और दुराचारी पुत्र तर्पण भी करेगा माँ बाप की अधोगति हो जाएगी इसीलिए शादी विवाह करते थे तो लड़की अपने कुल की अपने जात की पसंद की जाति, फिर शादी विवाह तो होता है फिर उसे जो संतान पैदा होती है वो तर्पण करेगी तो पित्रों का जब काम अंधा हो जाता है आदमी भोग के तरफ दृष्टि रख के ही शादी करता है तो ये सब गुण हो चाहे ना हो योग्यता हो चाहे ना हो कुल का विनाश पितरों का विनाश होता हो तो हो लेकिन प्यार किया तो डरना क्या चौ श्री राम तो भोग आदमी को अंधा कर देते फिर अपना विनाश मां बाप के सुख का विनाश पितरों के शांति का विनाश करके जो आदमी सुखी होना चाहते हैं उनको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता माँ बाप का हृदय ठहरता नहीं आशीर्वाद नहीं मिलता तो वो फिर सुखी होता भी नहीं जो आया वैसे शादी कर लिया जैसा आया तैसा भोग भोग लिया जैसे आए तैसे कर्म कर लिए फिर भी वो सुखी तो नहीं है ना बेचारे तो जितना आदमी खाने का तात्पर्य जितना आदमी भोग के अधीन हो जाता है उतना उसकी विवेक शक्ति नाश हो जाती है और भोग के अधीन होकर भोग भोगने लग जाता है तो भोग से सुख के बजाय दुख ही उसके लिए पैदा हो जाता है नहीं तो सब भोगी सुखी हो जाने चाहिए जैसा वैसा खा लिया जैसा है वैसा कर लिया तो बहुत सुखी हो सुखी तो वही होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर न धर्म का अनुशासन है न गुरु का अनुशासन है न पितरों का है किसी का नहीं तो स्वतंत्र हुए तो सुखी वह होने चाहिए लेकिन ऐसे लोग ज्यादा दुखी मिलेंगे ऐसे लोग ज्यादा बेचैन मिलेंगे और ऐसे लोग ज्यादा आत्महत्या मिलेंगे सीधी बात है हाथों हाथ परिणाम तो शास्त्र कहता कि पिता और माता अगर पापी भी हो और पुत्र पवित्र है महान है तो तर्पण करके पिता माता का उद्धार कर देगा लेकिन माता पिता सदाचारी है पुत्र दुराचारी है तो माता पिता अधोग एक चुटकुला सुनाते संत लोग कि हंस और हंसी जा रहे थे रात्रि पड़ी किसी कौवा के माला में निवास करने की हंस ने इच्छा की हंसनी सुंदर देखकर कौवा की बुद्धि भ्रष्ट हुई कौवा ने उनको रहने दिया सुबह हुआ तो कौवा कहता है हंस को तेरे को जाना है तो जा हम तो यही रहेंगे हंसनी तो मेरी वाइफ है कौआ ने कहा यह क्या आती थी कि पत्नी छीन लेने बोले ये हम सब नहीं जानते अगर आपको कोई न्याय कराना हो तो चलो न्यायाधीश के पास कौआ चतुर होता है पितरों का दूत होता है तो उसने न्यायाधीश के पास ले गए हंस को लेकिन पहले न्यायाधीश के घर जाके मिलकर आया कि देखो न्यायाधीश जी हमारे फेवर में जो न्याय दिया तो मैं आपको पितरों का दर्शन कराऊ मेरी है ऐसा न्याय देना तो मैं आपको तुम्हारे पितरों का दर्शन कराऊ जज साहब आ गए लालच में उन्होंने युक्ति खोज निकाली बुद्धि तो सब के पास है जब आदमी मोह में लोभ में लालच में ममता में आता है तो बुद्धि उसी प्रकार काम करने लगती और जब परमात्मा की तरफ जाता है तो बुद्धि उस प्रकार का काम करने लगती बुद्धि एक तलवार है चाहे फिर अपने पैर काटो चाहे जाल को काटो ओम हो महाराज न्यायाधीश ने युक्ति लड़ाई के हंसनी को घोंसले में रखकर न्याय सुन लो और जिसका प्यार पक्का होगा वो पहले पहुंचेगा जो पहले छूले हंसनी को उसकी हंसनी हो गई अब कौआ कौआ जो है हंस से तेज उड़ता है बात तो जानते हैं सब तो कौआ तेजी से पहुंच गया न्यायाधीश ने न्याय दिया कि हंसनी जो है वास्तव में पत्नी तो कौआ की है जज साहब ने कहा कौवा को अब मेरे को पितरों के दर्शन कराओ कौ उसको ले गया गंदगी में एक कीड़ था बोला ये तो तेरा बाप है खत बदा रहा था और हाउ है, है कैन बोले जिसका बेटा अन्याय करे अन्याय का जजमेंट दे उसके पितर तो ऐसे ही होंगे और दूसरा क्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं उस पर हमारे पिता पितामह दादा परदादा का सुख दुख निहित है इसलिए अगर ब्रह्म चिंतन करते हैं अगर भोग के और क्रिया के अधीन होकर जीवन बर्बाद करते हैं तो हमारी तो बर्बाद होती है लेकिन हमारे को जिन्होंने पाला पोछा अपने पेट से बचाकर हमें खिलाया उनके साथ हम विश्वासघात करें तो भोगी आदमी अपना भी विनाश करता है अपने साथ भी विश्वासघात करता है अपने पिता माता के साथ भी करता है अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ भी करता है और जो योगी है वो अपना भी उद्धार करता है पिता का दादा का दादी का नाना का नानी का कल्याण करता है तो ईश्वर चिंतन करने वाला व्यक्ति वास्तव में सर्व सर्वहितेशी होता है सर्वभूत हितेरक होता है जिन वस्तुओं में जिन व्यक्तियों में जिन भोगों में राग होता है वो आदमी को फंसाता है द्वेष आदमी के अंतकरण को मलिन करता है उद्विग्न करता है तो राग अपने अंत को फसाता है आसक्त करता है जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता व स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता है पुरुष सचिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य सीध होता है जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता वो समझता कि जो भी प्रिय वस्तु है गरीबर के लिए सुख देगी या गरीबर के लिए आसक्ति है कि ये चाहिए चाहिए तब वो सुख देती। सुख वस्तुओं में नहीं है सुख व्यक्तियों में नहीं है सुख वासना में जिधर की वासना होती है वो वस्तु मिलती है तो सुख मिलता है जैसी वासना होती है ऐसी वस्तु आती है ऐसा संयोग होता है तो सुख मिलता है तो ये वासनाओं का सुख जो है ये सुख जीव को बंधन में डाल देता है और आत्मा का जो सुख है वो सुख जीव को सदा के लिए स्वतंत्र कर देता है और स्वच्छ कर देता है निर्मल कर देता है निरंकार कर देता है तो जिसकी मती स्थिर है वो प्रिय वस्तु प्रिय परिस्थिति प्रिय पदार्थ पाने पर हर्षित जैसा देखेगा लेकिन अभिनय मात्र नाटक मात्र अप्रिय वस्तु अप्रिय व्यक्ति अप्रिय परिस्थितियां आने पर उसको जरा अच्छा नहीं लगा ऐसा देखेगा, लेकिन देखने भर को है जैसे पानी में लीटा पानी में लीटा करो तो देखने भर को है अपने आप मिट जाएगा मनुष्य के अंत चार प्रकार के होते हैं एक ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई बात हुई या कोई वस्तु मिली तो इतने आसक्त हो जाएंगे कोई दुख मिला तो इतनी गहरी चोट हो जाएगी कोई सुख मिला तो एक ऐसी गहरी इतनी गहरी लकीर खींच जाएगी कि जैसे लोहे में लिटा लोहे में लकीर करो फिर तो उसको भट्ठे में डालो और कुछ पड़े घन तभी वो लकीर मिटे नहीं तो मिटे नहीं ऐसे कोई दुख हुआ या कोई सुख हुआ तो ऐसी लकीर पड़ गई अंत में कि जिंदा है तब तक तो भूलेगा नहीं मौत की जब भट्टी में जाएगा तब कहीं भी सुमृत होगी नहीं तो वर्ष पहला मारो अपमान तो बराबर के पंदर वर्ष पहला आपने आप बराबर ने आपने अपने होटल में गया था हा, हा हा हा अरे जो बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर का मान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे लेकिन वो पीछा करते रहते पंद्रह साल, कर साल पहले मैं तेरह साल पहले तूने ये किया था पंद्रह साल पहले मैंने ये दिया था दो साल मैंने ये दिया था सत्तर साल आगे छह साली छह साल लगे तो फलाणु मेणू डू पांच साल पहले तूने फलाना मैणा मारा था तीन साल पहले तेरे को ये मैंने दिया था दो साल पहले तूने ये किया था ये जो आदमी है अपनी शक्ति बिखेरते रहते और अंदर से आग पैदा करके और आप ही उसमें जलते रहे चौश्री राम तो प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई वो उसका उपभोग हो गया वो चली गई तभी भी जो सुखद स्थिति है उसको याद करके वर्तमान का अनादर करते हैं। जो दुखद स्थिति हो गई उसको भी याद करके वर्तमान का अनादर करते हैं और जो वर्तमान का अनादर करता है उसके जीवन का अनादर हो जाता है इसीलिए जो बुद्धिमान साधक है बीते हुए सुख को भी याद नहीं करते हैं और बीते हुए दुख को भी याद नहीं करते आने वाले सुख की भी आकांक्षा नहीं करते हैं और आने वाले दुख से भी डर नहीं जाते आने वाले सुख की भी आकांक्षा नहीं करते हैं और आने वाले दुख से भी डर नहीं जाते वो वर्तमान में रहते और जिसने वर्तमान को संवार लिया उसने सब कुछ संवार लिया और जिसने वर्तमान का अनादर कर दिया जिसने वर्तमान को बिगाड़ दिया उसने सर्वस्व बिगाड़ दिया क्योंकि भूत तो बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं और भविष्य तो अभी है नहीं जो अभी नहीं वो कभी नहीं आज तो आज ही है कल अभी आई नहीं और कल कभी आती भी नहीं जब आती है तो आज होकर आती काले काले काल आवश्य नहीं काल जारे भी आवश्य तो आज थे नहीं जाओ कल जब भी आएगी तो आज होकर आएगी तो जो आज को संवार नहीं सकता आज को संभाल नहीं सकता वो कल को कैसे संभालेगा और कल तो संभाले जैसे है नहीं है ही नहीं कल तो संभलेगी क्या ये बात नहीं कि लोगों को रोटी खाने की नहीं बात नहीं कि वस्त्र नहीं उसलिए दुखी हैं, ये बात नहीं कि पानी की व्य। व्यवस्था नहीं उसलिए दुखी हैं, सच्ची समझ नहीं है उसीलिए लोग परेशान हैं, सच्चा ज्ञान नहीं उसीलिए अपन लोग परेशान हैं, सच्ची शांति नहीं उसी हम लोग परेशान हैं, सच्ची दिशा नहीं उसीलिए हम धके खा रहे हैं। सही दिशा न मिलने पर मन में जैसी जैसी जिस वक्त कल्पना आती है उसी बाह में हम बह जाते हैं। अपने में स्थित नहीं होते ब्रह्म में स्थित नहीं होते अपना आत्मा ब्रह्म है उसमें स्थित नहीं होते भूतकाल की कल्पना भविष्य की कल्पना किसी व्यक्ति के व्यवहार की कल्पना किसी पदार्थ के परिणाम की कल्पना इन कल्पनाओं में हम इतने नीचे आ जाते हैं देह में इंद्रियों में और जगत में कि हम जगदीश्वर स्वरूप जो हमारा आत्मा है उससे कोसो दूर जैसे हो जाते हैं। हकीकत में पहले तो हमारा परमात्मा है पहले तो वो सुख का दरिया है पहले वो सच्चा सुख है लेकिन उस सुख से इतने दूर हो जाते हैं कि फिर कुछ चुपचाप बैठ नहीं सकते देखेंगे कोई आदमी अकेला बैठेगा ना तो तिनखे तोड़ेगा फूल तोड़ेगा चटाइया तोड़ेगा गिलम तोड़ेगा नाक खो देगा कान खो देगा कुछ न कुछ खोद खोद खोद खोद खोद खोद जैसे कोई बावड़ी वो भूत ना हो छानो मानो बेच ना सके भगवान बुद्ध बहुत ऊंची बात कर रहे थे तत्व ज्ञान की और एक एकाएक चुप हो गए उठ के चल दिए भिक्षु घबराए शिष्य से अब उस समय गुरु से कैसे पूछें? मौका ढूंढ रहे थे दूसरा चार दिन के बाद ऐसा शांत वातावरण था गुरु के सामने प्रश्न उत्तर करने का सौभाग्य मिला था तो भिक्षुक ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज आप बहुत गंभीर विषय कह रहे थे और एकाएका एका आपने बंद कर दिया चल दिए थे उस वक्त सुनने वाला नहीं था उस मैंने चल दिया तुम हजारों की संख्या में बैठे थे आपके सामने और आप एकाएक अपनी पवित्र व्याख्या पवित्र वाणी बंद कर दी थी बोले तुम हजारों के संख्या में थे लेकिन मेरे सामने कोई नहीं था तुम इतने अंदर से चंचल थे अशांत थे सामने जो आगे बैठने वाले व्यक्ति होते हैं ना तो उन पर दृष्टि जाती है वक्ता बैठने वाला अगर शांति से सुनता है तो पता चलता है और नहीं सुनता तो पता चलता है तुम इतने अशांत थे तुम्हारा मन इतना बाहर घूम रहा था कि तुम्हारा तन भी बाहर की क्रिया कर रहा है ये तुम्हारे भीतर की दौड़ मन की दौड़ का लक्षण है कि बाहर तुम्हारा हाथ कुछ न कुछ करता रहता तुम अंदर इतने चंचल हो इतने बिखरे हुए हो इतने बेचैन हो कि यहाँ शांति से बैठने की जगह पर भी चैन से तुम्हारा मन तुमको नहीं बैठने देता है कभी उंगलियां कभी नख साफ करते कभी कुछ जो हिलचाल हो रही है उंगलियों की जो हिलचाल हो रही है तन की वो पता देती है कि तुम्हारा मन खूब भागा दौड़ी कर रहा है अब भागने वाले के साथ बात कैसे करूं इसलिए मैंने अपनी बात बंद कर दी कोई व्यक्ति भागता जा रहा है और आप उससे बात करो तो फिर बेवकूफ है के? मैं ऐसा बेवकूफ नहीं कि भागने वाले लोगों से बात करूं जो मेरी बात सुनने बैठे मेरे सामने उसके आगे में बात करूं तो तुम मेरे सामने थे नहीं गुरु महाराज इतने सारे थे नहीं तुम्हारी बॉडी थी तुम्हारा शरीर था लेकिन तुम नहीं थे तुम भागे जा रहे थे मैंने सोचा कि ये भागे जा रहे थे इनको भागने दो अपने को तो आराम तो आज का श्लोक पांचवें अध्याय का बीसवा श्लोक है जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना ये बड़ी तपस्या है। बड़ी समझ है बहुत ऊंचाई है और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विघ्न न होना यह बहुत ऊंची तपस्या है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित हो गए तो जैसे बच्चा है एक चॉकलेट देखकर हर्षित हो जाता है एक बच्चा है जो शकरपाला देखकर बड़ा ओ हो खुश हो जाता है दसियों के बीसों के रुपया मिलता तो खुश हो जाता लेकिन आपको चॉकलेट दें तो आप इतने खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी थोड़ी ऊंचाई है जैसे तुम्हारे आगे बच्चा है छोटी बात में नाराज हो जाएगा और छोटी बात में राजी हो जाएगा ऐसे ही ब्रह्म के आगे अपन लोग हैं कि संसार की कुछ नश्वर चीज जो छोड़ के जानी है वो चीज मिलती और हर्षित हो जाते इसमें हर्ष की क्या बात है? और संसार में से जो छोड़ के चीज जाने वाले हैं वो चीज थोड़ी कम होती तो हम दुखी हो जाते जिनको तो छोड़ना ही है जो शरीर अपना नहीं शरीर छोड़ के जाना है जला के जाना है तो इस शरीर की कोई वस्तु उच्च कम हो गई तो हम दुखी होने लगते हैं, और शरीर के लिए कोई चीज बढ़ गई तो हम सुखी होने लगते हैं तो हम शरीर में इतने आबद्ध हो गए संसार और इंद्रियों में इतने आबद्ध हो गए भोग में इतने आबद्ध हुए कि अपने केंद्र से अपने शांत स्वरूप से अपने आत्मा से इतने नीचे गिर गए कि बार बार तरंगित होते रहते हैं अच्छा तो तरंगित न हो तो क्या लाभ होगा अरे तरंगित न हो ऐसी घडियां आ जाए केवल दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए आंख खुल जाए तो जगत का दर्शन होता है ऐसे दो मिनट के लिए तरंग रहित अवस्था आ जाए तो जगदीश्वर की मुलाकात हो जाती फिर तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन तुम्हारी जिस पर निगाह पड़ेगी उसको भी शांति मिलने लगेगी तुम जिस वातावरण में जिन व्यक्तियों के बीच होगे उन व्यक्तियों का भी उद्धार और कल्याण होने लगेगा तुम इतने महान बन जाते हो केवल दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए उद्वेग के प्रसंग पे उद्वेग न हो और हर्ष के मौके पे हर्ष न हो और आप सत्ता समान में खड़े हो गए आपका कल्याण हो गया बेड़ा पार होगा और वो जो रस मिलेगा एक बार वो जो रस आ गया फिर जगत का कोई रस तुम्हें खींच न सकेगा सब रस छोटे हो जाएंगे लोग बोलते हैं कि महावीर उपवास किए थे उपवास का मतलब है उपमाना समीप वास मना वो उस रस में इतने तल्लीन हो जाते थे कि फिर एक घंटा बीता कि चार घंटे बीते उनको स्मरण नहीं रहता भीतर से ऐसा पवित्र भोजन मिलता था इतना आनंद मिलता था कि बाहर फिर तन की सुधी नहीं रहती तो महावीर तो ठीक उपवास करते लेकिन अब जैनी जो है ना वो उपवास करते ना वो अनसन करते लगता है कि उपवास है नहीं पहले तो सुबह भोजन कर लेते थे शाम को भोजन कर लेते थे भोजन का चिंतन नहीं करते थे अब तो उपवास रखा तो भोजन का ज्यादा चिंतन होता जा रहे हैं बाजार में जा रहे मैठे मंदिर में लेकिन भोजनालय का चिंतन हो रहा है बाजार में किसी होटल में घुसने की इच्छा हो रही लेकिन पास में जैनी की दुकान अब क्या करे अजोई जैसे वो जेनी भी तो भूखा मर रहा है तो वो भूखा मर रहा है तो हम कैसे खाए हम तो उपवास रखते तू नहीं रखता तो ये जो उपवास है उपवास नहीं अनसन है अंदर तो आकर्षण बना है और बाहर से व्रत है उपवास किसको कहते हैं कि उपमान समीप वो आत्मा के समीप आ गया हर्ष अमहर्ष विनिर्मुक्ता अष्टावकर मुनि कहते हैं धीरो न दृष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षती हर्षम अमह हर्ष, अम हर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न छ जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों में मरते रहते और जीते रहते ऐसे वो मरता भी नहीं और जीता भी नहीं हर्ष और अमहर्ष के मौके में भी वो चलित नहीं होता आत्मा को वो चाहता नहीं आत्मा तो उसका स्वरूप हो गया संसार की चीज की तो इच्छा नहीं लेकिन परमात्मा की भी अब इच्छा नहीं रही हकीकत में आखिरी में आगे जाओगे ना तो परमात्मा को पाने की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी परमात्मा को पाने की इच्छा भी कोई वास्तविक इच्छा नहीं है ये परमात्मा को पाने की इच्छा उसीलिए पैदा की जाती है कि संसार की इच्छा छूट जाए और संसार की इच्छा छूट गई ना फिर परमात्मा पाने की इच्छा ऐसी तीव्र बनती के बस फिर परमात्मा रह जाता इच्छा गायब हो जाती फरीद नाम का एक बड़ा हलमस्त फकीर हो गया सुडोल शरीर था अट्टा कट्टा था किसी ने पूछा कि खुदा हासिल का कोई उपाय बताओ भगवत प्राप्ति का कोई रास्ता गुरु महाराज बताओ अभी क्या रास्ता वास्ता बताए चल जरा नदी पे नहा धो क्या है आदमी सोचता कि मैं पूछता हूँ भगवान का रास्ता बताओ और ये बोलते चलो नदी पे नहा चलो कोई बात नहीं आदमी जरा ठीक है फरीद संत आदमी है, है रहस्यवादी प्रैक्टिकल में मानने वाले हैं वो आदमी हो लिया साथ में साथ में हुआ स्नान करने को गए दोनों नदी में तो पतला डुबला आदमी था प्रश्न करने वाला परिध ने क्या करा उसका गला दबा दिया पानी में पानी में गला दबा दिया एक आध क्षण हुई महाराज अब फरी जैसा हट्टा कट्टा फकीर और वो पतला डुबला एक आध क्षण बीती दो चार पांच सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड बीती होगी दम घोटने लगा अब वो दुर्बल आदमी में भी ऐसा बल आ गया झटका मार के वो फरीद से और बाहर निकल गया बोला ये तुम खुदा का रास्ता बताते कि मेरा सत्यानाश करने <laughs> बोले मैं यही बता रहा था कि ईश्वर प्राप्ति का ये रास्ता है ईश्वर को पाने तो यही रास्ता है बोले ये रास्ता है मैं एक पतला डुबला आदमी और आप जैसे अट्टे कट्टे आदमी मेरे को दबा रखा बोले पतला डुबला हूं ऐसा तो सोच रहा था लेकिन जब सिर पर आ पड़ी तो जोर दुगना तुगना कैसे आ गया कि मेरे को भी धक्का मार दिया ये जोर कहाँ से आ गया जब प्राणों पे आ रही थी ना तो फिर जोर आ गया ऐसे ही तू समझो कि मौत सामने खड़ी है प्राणों पे आई है ऐसा जब लगेगा कि मृत्यु सामने दिखेगी जैसे अब प्राणों पे आई थी गला दबा था कि कैसे भी करके अगल से निकलूं, बगल से निकलूं, उस वक्त तुझे क्या विचार था क्या सोच रहे थे कहीं जाना है कुछ कमाना है कुछ पाना है कुछ खाना है कोई शत्रु का चिंतन था कोई मित्र का चिंतन था किसका चिंतन था बोले शत्रु और मित्र कहाँ रहते हैं उस समय उस समय तो बस बाहर निकलूं और नहीं निकल रहे थे तो ताकत कहाँ से आगे के? न जाने कहां से आगे लेकिन देखो आगे बोले बस ऐसे ही फिर राग भी नहीं रहता द्वेष भी नहीं रहता सत्ते साले का मुंह दुख दिठा वो याद कहां के रहते ईश्वर में प्रीति कान है श्री राम पांच साल से आप दुख देख रहे हैं या दो साल से आप दुख देख रहे हैं एक साल से आप दुख देख रहे हैं, या कल आपने दुख देखा है ये याद रहा था कि पानी में जब गला दबाया था तो पानी में गला दबाया उस वक्त आपको याद रहा कि कल मैंने दुख देखा है या आने वाले कल में सुख देखूंगा आप वर्तमान में टिक गए और आपका छुपा हुआ जो ओझ है दुर्बल थे कम शक्ति वाले थे और मैं तुम्हारे से चार गुणी शक्ति वाला था फिर भी कैसे कम शक्ति वाले को कैसे शक्ति आ गई जब प्राणों पे आ पड़ती है न तुम सुबह घूमने जाओ तो अपने ढंग का होता रेस लगाओ तो अपने ढंग की दौड़ होती लेकिन तुम्हारे पीछे कोई पिस्तौल या बंदूक लेके पड़े तो शक्ति कैसे खुल जाती ऐसे ही ईश्वर के लिए जो तड़फ है सत्य को जानने के लिए जो तड़फ है परमात्मा को पाने के लिए जो तड़फ है वो हर्ष और शोक को निकल जाती हैं और ऐसी तीव्र तड़फ होती है तो फिर वो आदमी बाहर आ जाता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीर के बंधन से बाहर आ जाता है फिर उसको ईश्वर पाने की जैसे बाहर आ गए तो बाहर आने की इच्छा नहीं रहती पानी में गला दबाया तो किसी से बदला लेने की या किसी को बदला चुकाने की याद गायब हो गए केवल बाहर आने की याद आती केवल बाहर आने की इच्छा बचती और कोई इच्छा नहीं और बाहर आने की इच्छा ऐसी तीव्र हो जाती है ऐसा फिर थोड़े याद आता है कि चलो रोटी और सब्जी बना के आके फलाने का खिलाएं अरे फलाना तू मेरे लिए फ्रूट ले आना फलाना तू ऐसा करना फलाना तू ऐसा करना ये कुछ रहता है बाद में श्री राम अगर तड़फ आ जाती है आप पानी में आपका किसने गला दबा दिया है तो याद रहता है क्या ये जरा सब्जी रोटी खा लो ये जरा ये जरा फ्रूट ले लो ये मेरे लिए फ्रूट ले आना मेरे लिए दवाइयां ले आना जय जय कोई याद रहता है पानी में गला दबाया हो किसी ने फिर फ्रूट ले आना याद रहता है जय जय और टिफिन लेके लो खाओ खाओ छुपा के टिफिन दे दूं, दू पानी में गला दबाए छुपा के टिफिन क्या दोगे श्री राम फिर तो बस बाहर निकलने के सिवा और कुछ नहीं होता ऐसे जिसका विवेक तीव्र हुआ है ना उसके लिए परमात्मा प्राप्ति सुखदेव जी महाराज के जीवन की एक घटना आती है सुखदेव जी जब प्रकट हुए भगवान उनको समझा रहे बेटा इधर आ वो 16 वर्ष तक गर्भ में ही रहे जन्म ते ही चल दिए जंगल के तरफ वेद जी पीछे पीछे लगे बेटा बेटा बेटा आखिर सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मेरी एक छोटी सी शंका का आप समाधान कर दो फिर आपके बुलाने पर मैं आऊंगा फिर आप मुझे बुलाना मैं आऊंगा एक कोई ब्रह्मचारी था गंगा किनारे झुंपड़ी बांधकर तप कर रहा था वैश्वानर को आहुति देने के लिए भोजन के लिए नगर में भिक्षा लेने को जाता था देवयोग से उस नगर में कोई नवयुति आई रही जो कुमारी थी और बदचाल थी तो शादी करने के बाद भी उसका चित्त तो ऐसा हो ही रहता तो कोई बदचाल औरत ने उसको बुलाया कि इधर आ मैं दीक्षा देती तो तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मचारी को देखकर कर वो बदचाल स्त्री अकेली थी अपने उप, उपली मंजिल में उसने इशारा करा वो ब्रह्मचारी बेचारा बोला बाला सच्चा आदमी गया भिक्षा के हेतु उस बदचाल ने उसको अपने कमरे में घसीड लिया और उससे अनधिकार चेष्टा जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनसे काम विकार की मांग करना समझो अपनी कबर खोदना लेकिन वो काम ऐसा अंधा होता कि पता ही नहीं चला था कि अपने पुण्यों की कब्र खोद रहे हैं। श्री राम, श्री राम।, श्री राम। तो उस ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ के उस कुल्टा स्त्री ने उससे अन अधिकार चेष्टा करने की मांग की उसने कहा कि भाई मैं तो भगवान की बंदगी करने के लिए ईश्वर का चिंतन करने के लिए नदी के किनारे रहता हूं झोपड़ी में रोटी टुकड़ा मांगने के लिए शहर में गांव में आना पड़ता है तुम रोटी दो तो ठीक है नहीं तो मुझे अब जाने बोला नहीं अब ऐसे जो गया तो इतना सुंदर इतना रूपाला तेरे को देखकर तो मेरी नैन टिक जाती तेरे इंतजार इंतजार में मैं तो रात को नींद में नहीं आती चार दिन से मैं तेरे को देखती रहती लेकिन मेरा पति बाहर जाए वही में प्लान बना रही थी आज मेरे पति को बाहर रवाना कर दिया अब तुम जो मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं कपड़े पर पड़े फाड़ूंगी और चिल्लाऊंगी आस आसपास के लोग कट्टे करके तो खूब धुलाई अब वो ब्रह्मचारी घबराया हे भगवान अगर विकार में उतरते तो तपस्या नाश होती और इसका भी विनाश होता है और नहीं उतरते तो इज्जत नाश होती है रोटी का टुकड़ा बाद में मिलेगा नहीं और लोग बोलेंगे भगवान का भक्त हो ऐसा क्या है? प्रभु अब मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ तेरी मर्जी तू मुझे बचा तू चाहे तो बचा सकता सच्चे हृदय से प्रार्थना की अक्षण भर के लिए वो अपने आप में चला आया जाने अनजाने में आपकी प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप में चले आते हो तो विचार इतने तेजी से जाते हैं कि सूर्य के किरण भी इतनी तेज नहीं भागती सूर्य के किरण एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार माइल की गति से भागती है लेकिन वो साकार है विचार तो उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है और तेजी से भागते तो उसका पति दूसरे गांव जाने वाला था और इसकी प्रार्थना सुनते ही भगवान ने प्रार्थना सुनी उसके विचार फैल गए मतलब एकाएक उसके पति को कोई चीज याद आई और घर की ओर लौटा घर की ओर लौटा तो रास्ते में ऊपर चढ़ते चढ़ते उसको कुछ और कुछ, कुछ कुदरत की देन थी नाश्ता पानी खाके गया था दूध बूध के गया था तो उसने सोचा बस में ट्रेन में फिर मतलब उसको लेटरिन जाने का भी है। अब वो क्या हुआ दरवाजा खटखटा तो अंदर तो ब्रह्मचारी था और वो थी उल्टा कुल्टा ने सोचा कि पति देखेगा कि दरवाजा बंद करके किसी ब्रह्मचारी को अंदर ला दिया है तो मेरे तो धुलाई हो जाएगी तो उसको ब्रह्मचारी को बेचारे को पकड़ के धकेल के संडास में डाल दिया संडास में डाल दिया संडास बंद कर दिया संडास की मोरी में उसको उतार दिया अब उसके पति को जाना पड़ा संडास में तो उसने जो कुछ हाजत आजत किया वो उस सब उसके ऊपर और और फिर पति के साथ खुद भी प्रोग्राम बना दोनों चले गए दरवाजा बंद करके तो रवाना हो गए अब वो बेचारा गंदे के और पाइप के छोटे से उसमें वो मूर्छित हो गया पैर ऊपर और सिर नीचे एक दिन बीता रात भर बीती थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा के सकते सुकरते सुकरते सुखते हुआ सुबह हुआ तो किसी हरिजन ने बंगी ने देख लिया कि ए, वो पाइप में कुछ ऐसा बच्चे का सिर दिख रहा धीरे से निकाला तो एक मूर्छित लेकिन बड़ा तेजस्वी उसको औलाद नहीं होती थी तो अपने उस लालच में बच्चे को ले गया चाक पे चढ़ा के उसकी मूर्छा बूर्छा दूर की नहलाया धुलाया उसको मालिश वालिश की उसको चेतना आ गई चेतना आ गई तो उसको स्मृति हो गई अरे मैं तो भिक्षा मांगने को गया था और फिर स्त्री ने मेरे को जकड़ा और फिर मेरे को संदास में फेंक दिया था बाद में मैं अब वो, वो वहां से भागा भागा तो अपने नित्य जगह पर आ गया नया धोया भूख लगी अब वो दो चार दिन के बाद उसी जगह से गुजरता है और वो स्त्री उसके बुलाये कि इधर आजा तुझे पकवान खिलाती हूँ इधर आजा तुझे वस्त्र देती हूँ इधर आजा तेरे पैर धोखे पीती हूँ तो वो जाएगा सही वो कसम डाल दे तो जाएगा एक दिन का अनुभव है केवल और फिर वो बुलाए तो नहीं जाएगा तो पिताजी मेरे को तो नौ महीने का अनुभव है माता के गर्भ में यही तो था और फिर नाली से गुजरा था अपन लोगों को सबको ये अनुभव है लेकिन आगे और पीछे के राग और द्वेष की वृत्तियों में इस अनुभव वर्तमान अनुभव का हम लोग अनादर कर देते वो ब्रह्मचारी तो एक दिन दो दिन के लिए उस मोरी में पड़ा होगा नाली में पड़ा होगा नाली से गुजरा होगा घड़ी भर के लिए लेकिन हम तो महाराज गुजरते तो उसने तो मोरी को या नाली को तकलीफ दी होगी हम तो माँ का प्राण घूट देते है अड़ोस पड़ोस को परेशान कर देते हैं डॉक्टर और वैदों को अकीमो को भी वह धमा धमकर ऐसी गंदगी से हम इतने परेशान होकर गुजरते हैं कि हमको जन्म देने वाली माँ को भी छठी का दूध याद आ जाता है तो जब एक दिन मोरी से गुजरा हुआ ब्रह्मचारी फिर दोबारा उस जगह नहीं जाता है चाहे कितनी भी चीज मिले तो हम तो न जाने कितनी बार गुजर आए हैं इसलिए पिताजी अब आप मुझे बुलाकर कहा ले जाना चाहिए ओम ओम ओम ओम, ओम। इसलिए जितना रुचि होगी सुख के साधनों में उतना आदमी दुख पैदा करेगा जितनी रुचि होगी संसार की वस्तुओं में उतनी आदमी की शक्तियां क्षीण होगी और जितनी रुचि परमात्मा को पाने की होगी उतनी इसकी योग्यता और शक्तियां बढ़ती तीन शक्तियां हैं जीवन में गहराई में देखा जाए तो शरीर की क्रिया मन का चिंतन और हृदय का भाव ये तीन पाए जाते हैं सारे विश्व के कार्य सारी दुनिया के कर्म इन तीनों में निहित है ये तीन पत्ते हैं, तीन डाल है वृक्ष की इन डालों पर आगे से आगे बढ़ता है तो आदमी फिर छोटी डाल पर पहुंचता फिर पत्ते पर पहुंचता फिर लटकता और गिरता है अगर डाल के मूल के तरफ आ जाए तो तीनों डाल फिर एक थड़ से निकली है उस थड़ का बोध हो जाता है तो आदमी कृतार्थ हो जाता है तो एक ही परमात्मा चेतन से ये तीन शक्तियां पन पी हुई क्रिया शक्ति विचार शक्ति और भाव शक्ति तो क्रिया बाहर है विचार भीतर है और भाव उसके भीतर है तो पहले भाव होता है भाव जब विचार में नहीं आता तब तक अपने को भी नहीं दिखता कई भाव दबे हैं भाव जब विचार का रूप लेता है तब अपने को दिखता है और विचार जब क्रिया का रूप लेता है तो लोगों को दिखता है तो क्रिया बहुत बाहर की चीज होती है तो क्रियाओं में और क्रियाओं के परिणामों में जो सुख दुख में उलझे हैं वे फिर वहां मूल के तरफ नहीं पहुंचते इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं कि जिन्हें मंजिल जाना है वे शिकवा नहीं किया करते और जो शिकवा किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं किया करते एक बात यह है दूसरी बात यह कि जो डाल के डालों से थोड़ा मूल के तरफ आए हैं अथवा यू समझ लो कि एक बीज है बीज फूटा वो बीज तो नहीं बचा पौधा हुआ अब वो पौधा अगर बकरी को भेड़ियों को गधियों को घोड़ियों को गायों को भैंसों को वो पौधा अगर आमंत्रित करता है अथवा गाय भैंस घोड़ी गधी उस पौधे के नचीक जाती हैं तो पौधे को खतरा रहेगा पौधा जब तक वृक्ष नहीं बना है तब तक पशुओं को आमंत्रित न करें अथवा पशु आते हो तभी भी बाढ़ कर दे ताकि उसकी सुरक्षा हो श्री राम ऐसे जो नूतन साधक है अथवा जिसको झलक थोड़ी बहुत मिल गई है या कैसे भी अभी ब्रह्म में स्थिति और ब्रह्मवित जीवन मुक्त नहीं हुआ अभी ब्रह्म की थोड़ी झलक आई झलक आई अब स्थिति चाहिए ब्रह्मवित हो और ब्रह्म में स्थिति हो चूली पर चढ़े तभी भी अनलक गूंजे ऐसी अवस्था जब तक नहीं आई तब तक उसको सुरक्षा करनी चाहिए तो जब तक अपनी स्थिति पर ब्रह्म परमात्मा में दृढ़ नहीं होती तब तक जो कुछ मिला है उसको खर्चना मत उसको बढ़ाना चाहिए उस पौधे के मूल उखेरना मत उसके मूल गहरे जाना देना चाहिए श्री राव तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सत्संग मिल गया थोड़ी ऊंची स्थिति आ गई तो अपन समझ लेते हैं कि वाह वाह हो गया साक्षात्कार फिर जैसा आया वैसा करने लग जाते हैं और धमाधम तो फिर वो जो ऊंचाई की यात्रा है उसमें रुक जाती है स्वामी तो रामकृष्ण बोलते थे कि साधक को आखिरी विघ्न है बढ़ाई का मान का। मुझे मान नहीं चाहिए ऐसी भी ऐसा आचरण भी मान के लिए हो जाता है मुझे मान की आवश्यकता नहीं ऐसा लगता है तभी भी गहराई में मान छुपा रहता है तो जब तक अनुकूल परिस्थितियां आदर देने वाले व्यक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियां अनादर करने वाले व्यक्ति इन सब में जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक चरे वे थी चरे वे थी आगे बढ़ो आगे बढ़ो जीवन मूल्यवान है ये जीवन मूल्यवान है और यात्रा अति मूल्यवान है इसीलिए तो इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विघन नहीं होता व स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है जो एक ही भाव से नित्य परमात्मा में स्थित है ऐसे ब्रह्मवेताओं का अनुभव जब तक अपना अनुभव नहीं बनता है तब तक साधना आदर पूर्वक करनी चाहिए साधना करने में हम लोग क्या करते हैं कि सातत्य नहीं रखते सातत्य नहीं रखते उस इतनी ऊंचाई जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती इतना तो महिलाएं जानती हैं कि भोजन सतत नहीं बनाएंगे तो परिपक्व नहीं होगा पांच मिनट तो बनाए और दस मिनट छोड़ देवे फिर दो मिनट स्टोव जलावे फिर पंद्रह मिनट बंद कर दे तो भोजन क्या बनेगा खिचड़ी बनेगी खाक बनेगी घड़ी वंशे के पे बीजू कैक वंशे भोजन में सातत्य करते तो भोजन परिपक्व होता है ऐसे ही अपनी साधना में अगर सातत्य होगा तो स्थिति परिपक्व हो जाएगी तो ये ब्रह्म ध्यान जो है ब्रह्मचिंतन जो है डालियों से हटाकर शाखाओं में लाता और शाखाओं से हटाकर केंद्र में लाता है तो ये साधना से आपको जल्दी शांति जल्दी सामर्थ्य मिलेगा जैसा तुम्हारा संकल्प हुआ ऐसा हो गया अथवा जैसा होने का है ऐसा तुमको जरा स्फूरित हो गया लेकिन यहां रुकना मत रुक गए तो गए फिर जब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद न आए दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति न हो तब तक अपने अभ्यास को आदरपूर्वक करते रहे